Shanti, shanti hi. Om, aham, raashtri, sanghmani, vasu, nam, jikitusi, pratama, yajya nam. देवायधुपुरुत्रा भूरी स्थात्र भूरिया वेशय ओम शांति शांति शांति हम ऋग्वेद के दसवें मंडल के एक सौ की चर्चा कर रहे हैं जो वाघां सूप के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ होता है परमेश्वर की दिव्यवाणी तो परमेश्वर की दिव्यवाणी यहाँ प्रवक्ता है प्रवक् है वो स्वयं अपने स्वरूप का व्याख्यान कर रही है तो वो व्याख्यान में बता रही है कि मैं राष्ट्र की संगमनी हूँ वस्ुओं की एकत्रण करने वाली उत्पन्न करने वाली हूँ चीकित यज्ञ नाम कर्मों का ज्ञान देने वाली हूँ और तामा, देवा व्यदू पुरुत्रा में जितने देवता लोग हैं उन वो देवता मुझे अपनी अलग अलग दिव्य शक्तियों से मेरा ही व्याख्यान करते हैं बहुत प्रकार से मुझे ही बताते हैं उसके दो शब्दों पर हम विचार कर रहे थे कि ताम भूरिया तो ताम भूरिया सब जगह व्याप्त है ताम्मा देवा व्यदू पुरुत्रा भूरी स्थात्राम सब जगह मैं रहने वाली हूँ सब में रहने वाली हूँ तो एक चीज है स्थान से और एक है बाहर अंदर सूक्ष्मता से तो सूक्ष्मता के अर्थों की चर्चा करते हुए हम पदार्थों में जो व्याप्त है वो कैसे है उसकी बात देख रहे थे मनु महाराज का एक पंक्ति है श्लोक है एतमे के वंत अग्निम मनो प्रजापतिम इंद्रमे के परे प्राणम अपरे अब इसमें बहुत ही स्पष्ट है वदन्ति इसका नाम कहते हैं पुकारते हैं बोलते हैं एतम उसको इसको जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसको और चर्चा किसकी कर रहे हैं ईश्वर की तो उस ईश्वर की दिव्य शक्ति की दिव्य वाणी की चर्चा कर रहे हैं तो उस दिव्य शक्ति के द्वारा हम जिसे जानना चाहते हैं उसको तो यहाँ कहा एतम एक वदंत्यग्निम इसको कुछ लोग अग्नि कहते हैं मनुम अन्य प्रजापतिम उसे कुछ लोग मनु कहते हैं तीसरे लोग उसे प्रजापति कहते हैं एतम एक मनु वदंत्यग्निम मनुम्य प्रजापतिम इंद्र में के परि प्राणम दूसरे कुछ लोग इसे इंद्र कहते हैं अपरि प्राण कहते हैं इंद्र में के परे प्राणम अपरि ब्रह्म शाश्वतम जो कोई इसे शाश्वत ब्रह्म कहते हैं इसमें संदेह की कोई संभावना नहीं है संदेह की संभावना नहीं है कि शाश्वत ब्रह्म किसी ऐसी वस्तु का नाम नहीं है जो आग हो पानी हो सूर्य हो चांद हो तारा हो तो जो शाश्वत ब्रह्म है वो तो ब्रह्म ही है क्योंकि ब्रह्म जो शब्द है इसी से हमको उसके ब्रह्मत्व का पता लगता है ब्रह्म शब्द ब्रह्म का वाचक क्यों है यदि आप इसको समझें तो इसका रहस्य आपको समझ में आ जाएगा कि वो ब्रह्म कैसे है ब्रह्म जो है उसको बड़े को कहते हैं जो बढ़ा हुआ है उसको कहते हैं इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि आप जो विद्या में सबसे अधिक बढ़ा हुआ है उसे ब्रह्मा कहते हैं ब्रह्मा कौन तो आप सीधे सीधे कहते हैं जो चारों वेदों का जानने वाला है तो चारों वेदों के जानने वाले को आप ब्रह्मा कहते हैं अर्थात एक वेद का जानने वाला ब्रह्मा होगा कि नहीं होगा आप उसको भी ब्रह्मा कह देते हैं। जब यज्ञ यज्ञ करते और कराते हैं तो यज्ञ कराने वाले जिस व्यक्ति का आप चयन करते हैं आप उसे ब्रह्मा कहते हैं सामान्य नियम यह है कि हम उसके पुरोहित भी कहते हैं उसको ऋत्विक पुरोहित भी कहते हैं उसको ऋत्विक पुरोहित अध्यक्ष भी कहते हैं जब चार हो जाते हैं तो उसको कहते हैं ब्रह्मा है होता है उद्गाता है ये तो आहूति देने वाला है वो होता है जो मंत्र पढ़ने वाला है वो उद्गाता है और जो व्यवस्था करता है यज्ञ की कार्यों को देखता है उसको अध्वर्यो कहते हैं और जो उसका नियंत्रण करता है उसका मार्गदर्शन करता है उसको ब्रह्मा कहते हैं तो ब्रह्मा क्यों कहते हैं तो ब्रह्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्म अर्थात तो वो सबसे बड़ा है जो हमारे अंदर सबसे विद्वान होता है जो सबसे जेष्ठ होता है जो इसको हम सबसे मिलकर करके अच्छा आदरणीय विद्वान समझते हैं हम उसको ब्रह्मा बनाते हैं तो क्यों कि ब्रह्मा वो बढ़ा हुआ है वो बढ़ा हुआ तो संस्कृत के शब्दों की एक विशेषता है कि इसमें जितने भी शब्द आए हैं वो शब्द उन गुणों को बहुत स्पष्ट करते हैं अपने आप में ही स्पष्ट हैं वो जैसे यज्ञ में हम ब्रह्मा है तो ब्रह, बड़ा होने से ब्रह्मा कहते हैं और होता आहुति देने से कहते हैं उदगाता उनके स्वर से बोलने से कहते हैं अध्वर्यु अब यहाँ शब्द बहुत अच्छा है ये इसको कम लोग जानते हैं अध्वर कहते हैं यज्ञ को अध्वर यज्ञ को क्यों कहते हैं उसमें हिंसा वर्जित है हिंसा होनी नहीं चाहिए हिंसा का निषेध है अब इसका उल्टा अर्थ भी हो सकता है और उल्टा वर्ष लोगों ने ले लिया कि ये जी की हिंसा को वो हिंसा ही नहीं मानते उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं वो प्रसंग से बाहर की बात है हमारी चर्चा का विषय है कि शब्दों का अर्थ हम कैसे करते हैं तो अधर कहते हैं जिसमें ध्वरती हिंसा ध्वरती न ध्वर न हो जिसमें हिंसा न हो उसे अध्य कहते हैं और उसमें जब युद्ध करते हैं तो प्रत्यय है, तब उसका अर्थ बनता है जो हिंसा न हो ऐसे कार्य की व्यवस्था करे ऐसी व्यवस्था करे कि जिसमें हिंसा किसी भी प्रकार से न हो तो इसलिए उसका नाम अध हो जाता है तो यहाँ पर जो शब्द है कि वो उसका पर्यायवाची तो बन गया लेकिन वो पर्यायवाची नाम किसी और का होने पर ये वह नहीं बन जाता वह वही रहता है उसके अंदर कोई समानता होने के कारण से कोई गुण की तुलना होने के कारण से उसका वैसा नाम पड़ जाता है तो इंद्रम मित्रम, माहु। गरुत्मान, एकम अग्निप्रा बहुधा तो वैसे कहा एतम एके अग्नि कहते हैं इसे मनु कहते हैं इसे प्रजापति कहते हैं इसे इंद्र कहते हैं इसे प्राण कहते हैं और इसे ही शाश्वत ब्रह्म कहते हैं और जब शाश्वत ब्रह्म शब्द बोल दिया तो ये सारे शब्द शाश्वत के वाचक हो जाएंगे ये इस नाम की वस्तुएं शाश्वत ब्राह्मण नहीं होंगी ये हमारे समझने की बात है तो ये समझाने के लिए यहां पर जिस दिन दो शब्दों का प्रयोग किया है वो है भूरिस्थात्र और भूरिया वेशयंती सब स्थानों पर होने से भूरी स्थ है और उस सब स्थानों पर है तो जिस उस स्थान पर जितनी वस्तुएं हैं वो सब वस्तुओं में है और सब वस्तुओं में है तो हर आकार जो है वस्तु का है वो उसका आकार होता है जैसे पानी जो है जब किसी गिलास में आप डालते हैं तो पानी का आकार गिलास जैसा हो जाता है तो आप चाहे उसको कहीं भी रखें कैसे भी रखें किसी भी पात्र में रखें वो उसका अंतर नहीं आता है जो वस्तु व्याप्त है उसको आकार बदलना नहीं पड़ता है आप उसके अंदर आप उतनी ही वस्तु को उस रूप में देखते हैं हम कभी कभी सोचते हैं कि ये वस्तु शायद इतनी ही है ऐसी ही है इसी आकार की है तो कहीं उसका मात्रा का झगड़ा है कहीं रूप का झगड़ा है कहीं उसके गुणों का झगड़ा है तो वो वस्तु किस पात्र में है हमको उस पात्र से उसका संबंध उसका रूप उसका अनुभव आता है इसके लिए बड़ा सुंदर एक श्लोक है शस्त्रम चास्त्र सलिलम गुण दोष प्रवृत्त पात्रापेक्षिण्यतः प्रज्ञा चिकित्सा विषय आचार्य चरक ने एक पंक्ति लिखी है कि संसार में सलिलम शस्त्र शास्त्रम कहता है तीन चीजें हैं सलील कहते हैं जल को और शस्त्र हथियार को और शास्त्र ग्रंथ को धर्म ग्रंथ को पुस्तक को आदेश को कहता है कि इनकी एक विशेषता है आप ये किस व्यक्ति के अंदर है इनका व्यक्ति इस संचालक कौन है ये अच्छे और बुरे उससे साबित होते हैं अर्थात इनका कोई सदुपयोग भी कर सकता है इनका कोई दुरुपयोग भी कर सकता है कोई शस्त्र लेकर किसी की हत्या भी कर सकता है कोई शस्त्र लेकर अपनी रक्षा भी कर सकता है कोई शस्त्र से द्वारा शत्रु को भी मार सकता है कोई शस्त्र के द्वारा विद्वान को भी मारा जा सकता है तो ये जो योग्यता है ये शस्त्र की नहीं कहलाती ये शस्त्र के संचालक की कहलाती है तो ये पात्रापेक्षि ये जैसे जैसे योग्यता के अंदर रहते हैं वैसे वैसे उसका नाम हम देखते हैं तो वैसे ये कहता है कि शस्त्र हो शास्त्र हो जल हो तो वो तो फिर भी पदार्थ हैं इसलिए हम उन पदार्थों को सीमा रूप देखते बांधते हैं लेकिन आकाश तो पदार्थ कोई है ही नहीं जिसको आप बांध सको लेकिन इसके वो आप दर्शन की भाषा में बांध देते हो हमारे वेदांत में इसका विभाजन करने के लिए एक बहुत सारे शब्द बहुत प्रसिद्ध हुए हैं वो कहते हैं कि जैसे आकाश में घट में घटाकाश होता है मठ में मठाकाश होता है तो वैसे ही ब्रह्म जो है वो किसी में किसी तरह का हो जाता है किसी में किसी तरह का हो जाता है है तो एक ही पर वो अनेक वस्तुओं में व्याप्त होने से अनेक प्रकार का हो जाता है यद्यपि अतर्क नितान्त मिथ्या है क्योंकि बदलाव वस्तु में नहीं आया बदलाव जो वस्तु छोटी है उसमें आया है जो व्यापक है जो एक है एक रस है उसमें बदलाव नहीं आया जैसे आकाश में बदलाव नहीं आता तो आकाश में बदलाव नहीं आता तो आकाश का मठ क्या होना और आकाश का घट क्या होना तो घट और मठ की सीमाएं घट के कारण से हैं मठ के कारण से हैं वो आकाश के कारण से नहीं है तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो परमेश्वर को आप अग्नि के रूप में देखना चाहते हो वायु के रूप में देखना चाहते हो आदित्य के रूप में देखना चाहते हो तो वो भूरी स्थात्राम को तो वो भूरी वस्तुओं के रूप में नहीं बहुत अलग अलग सत्ताओं के रूप में नहीं बल्कि सब सत्ताओं में व्याप्त एक रूप में हम देख सकते हैं जैसे आकाश को समस्त वस्तुओं में व्याप्त होने पर भी आकाश भिन्न भिन्न होने होता हुआ होने पर भी आकाश भिन्न होता नहीं है आकाश तो केवल एक है एक ही रहता है वैसे परमेश्वर सब वस्तुओं में व्यापक होने के कारण वस्तु को इनके अंदर आप उसे वस्तु के रूप में देख रहे हैं लेकिन वास्तव में उसका रूप वस्तु नहीं है तो इसके कारण से आप बहुधा देख सकते हैं लेकिन बहुत हैं ऐसा नहीं देख सकते तो ये मंत्र की ये जो शब्दावली है कि ताम व्यदधु पुरुत्रा उसको बहुत प्रकार से हम बना रहे हैं बहुत प्रकार से जान रहे हैं देख रहे हैं भूरी भुरि स्थात्रां, भूरिया देशयन्ति। तो अहम राष्ट्रीय संगमनी वसून की तुषि प्रथमा ये जिया नाम जो ज्ञान हमारा मिला उस ज्ञान से हमें परमेश्वर का परमेश्वर के सामर्थ्य का परमेश्वर की शक्ति का बोध हुआ और वो बोध हमको इस तरह से प्राप्त होता है और इस बोध को हम यदि देखें तो एक और मंत्र के में भी हम देखते हैं कि वो परमेश्वर जो है उसका अपना रूप इन्हीं बातों के कारण से दूसरों की वस्तुओं को देखने के कारण से दूसरों की वस्तुओं को मानने के कारण से कारण कितना सा है कारण इतना सा है कि जो वस्तु हमको दिखाई दे रही है वो क्योंकि स्थूल है वो हमारी आँखों से देख सकती है तो इसलिए हम उस वस्तु को तो समझ रहे हैं लेकिन वस्तु में व्याप्त चाहे आकाश हो चाहे ब्रह्म हो उसको हम नहीं समझ पाते क्योंकि वो हमको साक्षात नहीं होता उसका हमें प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिए हमारे समझने में अंतर आ जाता है भेद बुद्धि आ जाती है ये भेद बुद्धि तो नष्ट कब होती है जब हम उसके स्वरूप को देख लें जैसे दो वस्तुओं को यदि हम पृथक पृथक जानते हैं जैसे मान लिया कि ये जौ है और मान लिया कि ये धान है तो जो और धान को यदि आपने मिला भी दिया तो आप दोनों के अंतर को कभी भूलते नहीं हैं। आप उसको व्याप्त होने पर भी एक दूसरे के साथ मिल जाने पर भी एक दिखने पर भी आप उसे एक ढेर मानते हैं लेकिन वस्तु दो नहीं मानते क्योंकि दोनों का वहां आपको प्रत्यक्ष है दोनों की सत्ता आपको अलग अलग दिखाई दे रही है वहां संयोग है अर्थात फूल से फूल के साथ जब हम मिलाते हैं किसी चीज़ को तो दोनों का अपना अस्तित्व तो अलग अलग दिखाई देता है लेकिन जब हम किसी जल में यदि कोई चीज़ मिला दें और वो दिखाई न दे तो दिखाई न दे इसलिए हम उसको एक समझ बैठते हैं लेकिन यदि उसको चख लें तो हमें पता लग जाता है नहीं नहीं ये दो जल हैं एक मीठा है और एक खारा है तो ये जो अंतर है ये हमको ज्ञान से आता है तो वैसे ही परमेश्वर का जो पदार्थों में होना है ये परमेश्वर के पदार्थों में होने का बोध हमें तब होता है जब हम पदार्थ को तो जानते ही हैं लेकिन परमेश्वर को भी जानते हैं तो परमेश्वर को जब जानते हैं या जान सकते हैं तब हम परमेश्वर के अंदर विद्यमान पदार्थ में अभेद बुद्धि नहीं करते दिखने पर भी एक है ऐसा नहीं मानते एक है ये मानना या अभेद बुद्धि करना उसके अप्रत्यक्ष होने पर ही संभव है जब कोई चीज़ हमको दिखाई नहीं दे रही है जो दिखाई दे रही है हम उसे केवल मानते हैं और दूसरे को नहीं मानते हैं लेकिन जब यहाँ हम दूसरे को देख पा रहे हैं दूसरे को जान पा रहे हैं इसलिए जब हम सिद्धांत से समझ लेते हैं जड़ और चेतन के भेद को जान लेते हैं तब हमें पता लग जाता है कि ये वस्तु जड़ है और ये वस्तु चेतन है तो जिस चेतन के नाम से हम जड़ को पुकार रहे हैं वो वास्तव में चेतन नहीं है वो जड़ ही है तो इस जड़ के साथ व्यवहार में अंतर कब आता है कि वो वस्तु हमें कब परमेश्वर को बताती है और कब वो वस्तु को बताती है ये निर्भर करता है हमारी मनस्थिति पर जैसे एक व्यक्ति वो किस व्यवसाय का है वो किस विषय का पारंगत है वो किस काम को करता है तो उसकी दृष्टि वैसी ही होती है जो व्यक्ति लोहार का, का काम करता है तो वो उस बुद्धि से सोचता है कोई व्यक्ति दर्जी का, का काम करता है तो वो उस बुद्धि से सोचता है कोई व्यक्ति हलवाई का, का काम करता है तो उस बुद्धि से सोचता है कोई कुछ भी क्यों ना करता हो किसान है तो वो उस बुद्धि से सोचता है तो हमारी बुद्धि का अर्थ होता है हमारा जो ज्ञान है वो हम उसके द्वारा उसको समझने का यत्न करते हैं तो हमारे ज्ञान में वो बात आए ये मंत्र का विषय है वो ये कहते हैं ताम माँ देवा व्यदू पुरुत्रा हम ये समझ में आ जाते हैं कि ये जो भिन्न भिन्न भिन शक्तियां भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई दे रही हैं ये देवताओं ने उन शक्तियों को अलग अलग दिखाया है अलग अलग हम अनुभव करवाया है किंतु वास्तव में ये जितने देव लोग हैं जितने देवता हैं वो सब परमेश्वर के द्वारा ही संचालित हो रहे हैं और ये देवताओं के अंदर भी परमेश्वर का ही निवास है वास है उपस्थिति है इसलिए उसकी उपस्थिति के साथ ही उसको ग्रहण करना चाहिए ये इसका मुख्य अभिप्राय है तो ये जो मंत्र है ये मंत्र हमें ये बात का उपदेश दे रहा है जैसे कि हम आरिसमाज के दूसरे नियम में परमेश्वर के स्वरूप को देखते हैं कि परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान अब निराकार भी है सर्वशक्तिमान है न्यायकारी है दयालु है अजन्मा है अनंत है निर्विकार है अनादि है अनुपम है अभी ये जितने गुण हैं इन गुणों के कारण से किसी एक के कारण भी हम परमेश्वर को स्मरण कर सकते हैं परमेश्वर को देख सकते हैं परमेश्वर का अनुभव कर सकते हैं इसलिए जब हम कोई वस्तु का चिंतन करें मनन करें तो हमारा विषय उस समय क्या है उसके आधार पर हम उसका निर्णय करते हैं उस विषय में हमारी गति होती है तो यहाँ पर परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी जब कहते हैं तो निराकार है तो निराकार है और आकार में है दिखाई दे रहा है हमको बड़ा संदेह होता है और हम सारे जो भाई स्थूल बुद्धि वाले हैं या स्थल में चेतना की बात करते हैं उनका सबसे बड़ा यही संकट होता है कि ये जो भूरियावेशयंतिम और भूरी स्थात्राम इन दो शब्दों को पृथक पृथक समझने का यत्न करेंगे तो वास्तविक अर्थ हमारी समझ में आता है ये इस मंत्र का अभिप्राय है ओ